नैयायिक पैसे से महासत्व के अंदर दृष्टा के रूप में मानते हैं जोगी कर्म फरदाता के रूप में मानते हैं वेदांति और वेदांतियों में फिर वैष्णव चार रामानुज पद्म नंबर अल्लाह ये ईश्वर को मानते हैं कृत्यमस्ती ग्रता दुनिया में देखने में आता है किसी की बुद्धि जन्म से ही बड़ी चमकदार होती है चमाचन चमकती है और किसी की बुद्धि पढ़ने लिखने पर भी मैली होती है तो बोले इस चमकदार बुद्धि का जहाँ पर्यवसान है उनसे चमक उनकी बुद्धि में उनसे चमक उनकी बुद्धि में वो प्रतिभा वो प्रतिभा वो ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान ज्ञान की जो निरुत्तर पराकाष्ठा है जिसके बाद ज्ञान बड़ा नहीं हो सकता उस ज्ञान की पराकाष्ठा जहाँ है उसको नाम ईश्वर बोलते हैं वो ईश्वर की पराकाष्ठा ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य की पराकाष्ठा धर्म की पराकाष्ठा यश की पराकाष्ठा है आ, उसका नाम होता है ईश्वर तो जरा ईश्वर को समझ के उसका मनन कीजिए अंजान में तो बाबा कोई भूत प्रेत को भी ईश्वर मान ले तो मान्यता का बल तो होता है परंतु भूत प्रेत की जो स्थिति होती है वो जरा निम्न कोटि की होती है काम स्तर हृत ज्ञान प्रपद्यंते देवता तम तम नियम आस्था प्रकृत्या जो सर्वोपरि परमेश्वर है उसका प्रधन करना चाहिए तो वो पिता है वो स्वामी है वो गुरु है वो ईश्वर ऐश्वर्य धर्म जश्न श्री ज्ञान वैराग्य एक मात्र खजाना है अपनी बुद्धि भी ईश्वर के बारे में थोड़ी सी ही लगाई ये आपकी बुद्धि केवल दूसरे को दूसरे को ठगने के लिए नहीं है असल में व्यवहार जो चलता है ना आजकल उनके घर की चीज हमारे घर में आ जाए हमारे घर की चीज उनके घर में चली जाए उनकी दुकान से हमारी दुकान में आ जाए हमारी दुकान से उनकी दुकान में चला जाए तो बनी बनाई चीज का व्यवहार होता है ये किसान लोग जो होते हैं वो एक बीज धरती में डालते हैं और उसके सौ बीज पैदा कर लेते हैं उसमें जिस पशु से मदद लेते हैं उसके लिए भी होता है जिस कर्मचारी से मदद लेते हैं उसके लिए भी होता है और जो खेती करता है उसके लिए भी होता है उसके संबंधी बाल बच्चों के लिए भी होता है दान धर्म के लिए भी होता है उसमें सबका हिस्सा होता है और हमारे मुकलपुर के बाबा तो कहते थे कि बाबा दो ही तो रोजगार है दुनिया में शहर के लोग बनी बनाई अन्न राशि को जो गेहूं चावल आता है उनके पास उसको खा पी के बाथरूम में डाल जाते हैं फिर माटी की माटी और किसान लोग जो हैं वो माटी को मत के उसमें से जौ गेहूं मटर गन्ना संतरा से निकाल लेते हैं हो करते हैं तो एक नवीन वस्तु बना लेना ये दूसरी बात है और बने बनाए पुर्जे से मोटा जोड़ लेना ये दूसरी बात है उनके घर का पैसा हमारे घर हमारे घर का पैसा उनके घर वही चलता रहता है वो नोट घिसते रहते हैं रुपए बदलते रहते हैं नोट बदलते रहते हैं ये है नाराज़ जरा ईश्वर की ओर ध्यान दीजिए जैसे आजकल के मिनिस्टरों की कुर्सी उलटती है राष्ट्रपति बदलते हैं हाँ वैसे ईश्वर की कुर्सी कभी नहीं उलटती हो जिसकी कुर्सी न उल्टे कभी ना उल्टे है ना? आ, जो धर्म से च्युत कभी ना हो सबका धारण करे जिसका जस अभिचल है श्री जिसके साथ हमेशा जुड़ी हुई है जिसका ज्ञान अच्युत है अखंड है जिसकी असंगता में कभी लेप नहीं लगता कभी दाड़ नहीं लगता है वो परमेश्वर अब हम आप लोगों को ज्यादा विस्तार करके नहीं सुनाते हैं क्योंकि सारे शास्त्रों में ईश्वर का ही वर्णन है एक जगह महाराज 11 दिन का एक बार उत्सव हुआ तो हमारे के महात्मा को ये आए अब सुनने वाले तो चाहते हैं कि हमको बहुत सारा सुना दे उनको पोथी समझदारी की बात अच्छी नहीं लगती है और पोथी पूरी होनी चाहिए स्वाध्याय तो पोथी पूरी करने के लिए असल में पंडित से पढ़ना चाहिए पंडित के पास जाके पढ़ो या पंडित को घर में बुला के घर के में बुला के पढ़ने में तो पंडित के प्रति आदर का भाव नहीं होता है उसको मानते हैं कि ये हमसे पैसा लेता है की करे न और जब आदर के साथ उसके पास जाने लगते है तो महाराज फिर वो जो ट्यूटर को तो 150 पचास रूपया देंगे भी जिसके पास आदर के से जाएंगे तो उसको तो बोले बस हम तो नमस्कार करते हैं ये बहुत नमो नम हाइपिक्षता हमको बस इतना ही मालूम है कि हम हाथ झोड़ लेते हैं अच्छा जी तो दोनों में दोष है जब जाते हैं तो नमस्कार करके अपनी सेवा मांग लेते हैं और जब बुलाते हैं तो नौकर मान के उसको अपने से छोटा समझ तो पोथी पढ़ाने के लिए होते हैं पादरी पोथी पढ़ाने के लिए होते हैं मौलवी वो अपने अपने मजहब थे पोथी पढ़ाने के लिए होते हैं पंडित पुरोहित और आपका अनुभव आपकी बुद्धि आपका साक्षात्कार परमेश्वर के मार्ग में लगे इसके लिए होते हैं महात्मा वो पोथी पूरी करने के लिए नहीं होते हैं। तो एक जगह उत्सव होता था वो, वो पंद्रह दिन का हुआ हमारा फरमाइश आई फरमाइश करने का भी अभ्यास होता है लोगों को वो, वो जग कहते हैं जो हमारी अक्ल में है सो ठीक है हमारे गाने वाली बात थी पहले तो महाराज वो अच्छा अच्छा वो तो झुपक धम्भार जानती थी ऐसी ऐसी विद्या होती अब वो जो बैठते लोग फरमाइश करते हैं। एक ठुमरी सुना रहे एक दादरा सुना रहे एक गजल सुना दो ऐसे वो फरमाइश करते हैं। अब फरमाइश करने वाले बेवकू को क्या जाने संगीत संगीत की आ, उच्च स्थिति उच्च संगीत क्या होता है ये तो उनको मालूम ही नहीं, नहीं। तो, तो महात्मा से कहा गया कि गीता का पंद्रमा अध्याय सुनाओ अब।, अब उन्होंने शुरू किया श्री भगवान उबाच अब भगवान क्या होते हैं उबाचय है तो आया ही नहीं वो पंद्रह सौ ग्यारह दिन का उत्सव था उबाचय तो आया ही नहीं हाँ भगवान क्या होते हैं भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न अनुभवों में भगवान का किस रूप में अनुभव होता है इसका वर्णन करने लगे ग्यारह दिन बीत गया महाराज भगवान का वर्णन तो थोड़ा बहुत हुआ पर उबाचन तो बिल्कुल नहीं आया तो आप मनमो मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु में इसमें से केवल एक शब्द ले लीजिए है ना? मुझ में मन लगाओ ये मुझ क्या है आप वृदान्ति हो तो श्रवण मनन निधि ध्यान करो ये मनमना का अर्थ है आप जोगी हो तो परमेश्वर में अपना मन लगाओ जिससे समाधि लग जाए ईश्वरक परिधान करो योगदर्शन में ईश्वरक परिधान करो और आप भक्त हो तो अपने वासना के विषयों में मन मत जाने दो भगवान में मन लगाओ उनके सगुण निराकार रूप का या सगुण साकार रूप का अपने इष्ट देव का चिंतन करो उसमें मन लगाओ ये मत भगवान किसको बोलते हैं गीता में पूछो कि हे कृष्णा तुम मैं बोलते हो मैं मैं मैं बोलते हूं तो किसको बोलते हो आपको गीता किस नाम है मेरा तो आप देखोगे कि गीता में मैं का ऐसा वर्णन है ते प्राप्तवं मामे वर्वभूत हे तेरथा जे त्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम परजुपा सके अक्षर अव्यक्त की उपासना करो भगवान का माम मिलेगा माम मिलेगा, माम मिलेगा। मामे वैसे वो मां है वो भगवान का मैं है तो जो भक्ति जो से जो ब्रह्मजोग्यचारेण भक्तिजोगे सेवते सगुणन सीप्यईता भूयाय कलते भो भगवान्गुण साका अहम सर्व प्रभव मत् सर्पम प्रवर्तते इति मजंते मधावंधता सबका प्रभव प्रभवती अस्मार्थ ज्यो का त्यो रहता है भगवान और उससे ये सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है जगत के मूल में सृष्टि के मूल में वही है मत सर्वम प्रवर्तते सबका संचालन भी मैं ही करता हूँ सबका मूल है सब और सबका संचालन है पूछो कृष्ण से तुम कौन हो आप मात, मात, मात पढ़ गए आपको नवा अध्याय पढ़ने में ढाई मिनट लगता होगा और बारहवा अध्याय पढ़ने में दो मिनट लगता होगा पांच अध्याय यदि जिंदगी भर अनुसंधान करो कि भगवान जब मैं बोलते हैं तो किस चीज को मैं बोलते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुबव प्रलयस्थान निधानम बीजम व्यय तपाहम वर्षम निगृा अमृतं अमृत मृत्यु सदस्य चाह अर्जुनो ये भगवान का मत जितना जितना आपकी समझ में आता जाए उतना उतना आप भगवान में अपने मन को प्रविष्ट करते जाइए तो बोले ये नहीं बाबा कि बस हम तो इतना ही शांत है अपनी बुद्धि को अपनी मान्यता के की सीमा में आ, मत रखो अपनी बुद्धि को अपनी सीमा से ऊपर हटाकर असीम परमेश्वर में स्थापित करने का प्रयास करो तो मिलेंगे भगवान मिलेंगे परमात्मा मिलेंगे उनका असली रूप मिलेगा तो अपने मन को जाने दो भगवान अपनी प्रीति को लगाओ भगवान निरतिशय प्रीति सबसे बड़ा जो है महान जो है उसमें निरतिशय प्रीति भक्ति है इसमें एवं सब में है मई एव मनोज अहम एव मनोज एव इसमें भी है बोला मद भक्तो में भी एवं है ममई व भक्ता मद भक्त भक्तिस्ती इति भक्ता जिसके हृदय में भक्ति है उसका नाम है भक्त बोले ममई व भक्ता मेरे भक्त है दूसरे का नहीं मध जाजी ममय जा मेरे जजन करता है दूसरे का नहीं माम नमस्कुरु मामे नमस्कार मुनत्र नमस्कार मामेव नमस्कार नमस्कार नमस्कार एक बात है हालांकि महाराज जानते हैं कभी कभी तो ऐसा आता है महाराज दूर से ही नमस्कार है और तो ऐसे ही भगवान को तो भी नमस्कार करते हैं दूर से नमस्कार मैं जा रहा था एक बार ट्रेन से हमारी तो पहचान का एक जवान हमारे पत्ते में आया मैं तो उसको देखते ही पहचान गया फिर मैं बात करने लगा उससे पर तो तुम्हारे पिताजी कैसे हैं हमारे चाचा जी कहते हैं घर में क्या हाल है वो शराब के नशे में था तो वो बोला आप कौन हैं महाराज आप हमारे घर की बात सब कैसे जानते हैं संन्यासी होने के बाद की बात तो मैंने अपना पहला परिचय बताया उसको आजकल हमारे उसी के उसी के पुत्र हैं चेखर सिंह जो वो है क्या नाम है लोकसभा के सदस्य तो मैंने अपना पहला परिचय बताया हट गया पीछे हट गया बोले महाराज मैं आपको छूने लायक नहीं हूं पी के आया तो ईश्वर के सामने जाना जैसे हो वैसे ही चले जाओ वो ठीक कर लेगा जैसे हो वैसे गंदे हो तो गंदे चोर हो तो चोर बेविचारी हो तो बेविचारी जुआरी हो तो जुआर तो जाओ हा हा अति चेत सुदूराचारो भजते मावन अन्य भाग अभी शिपापे व्यक्त सर्वे व्यक्त आपकृमा अपने को धो पहुँच के भगवान के सामने नहीं जाना है आ, भगवान माँ है भगवान बाप है भगवान तुमको धो पहच लेंगे नमस्कार नमस् का अर्थ वैसे तो सीधे सीधे तो नमस्कार ही है पर अब थोड़ी गहराई में उसके प्रवेश ये नमस्कुरु यहाँ शरणागति है बोला मनमना ज्ञान है मद भक्ता उपासना है मद जाजी धर्मानुष्ठान है और माम नमस्कुरु ये शरणागति है ये चार साधन ये है चारो माम नमस्कुरु शरणागति है हमारे अंदर कोई साधन नहीं है शरणागति का अर्थ ये होता है हम साधन हीन है दीन है सर्वसाधनहीन से पाप पीन से सर्वथा है सब साधनों से रहित हूं और पाप से मोटा हो गया हूं विषय तो में लीन हूं दीन हूं आप ही कृष्ण एवं आप ही हमारी शरण हैं आप ही हमारे आश्रय हैं नमस्कार थे मेरे पास कोई साधन नहीं है श्री रामानुजा डाल से किसी ने पूछा महाराज भक्ति क्या पहचान है बोले भक्त एक पहचान तो ये है कि वो भगवान को ही साधन और भगवान को ही साध्य समझे इसको साधभ भक्ति बोलते हैं ये भक्ति अपने जीवन में आ रही हमें उनसे मिलना है हमको वही मिलाएंगे अन्य उपाय का याचा महाराज हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारा महाविश्वास है हमारे साथ भी हैं तो आप और साधन है तो आप हमारे साथ और कोई साधन नहीं है न धर्मनिष्ठस्मी न चात्मवेदी न भक्तिमास्त चरणारबिंदे अकंचनो न शरण तत्पादमूलम शरण प्रपद्ये ये सर्वधर्मान परिस्थित्य की भूमिका है ओम नमस्कुरु मेरे पास न धर्म है न मेरे पास ज्ञान है और न मेरे पास भक्ति है तो मैं अकिंचन हूँ मेरे पास कुछ नहीं है अन्य गति ही आपके सिवाय दूसरे का सहारा भी नहीं है क प्रभु आप ही अपने दोनों हाथ से उठा के हमको अपने चरणों में डाल लीजिए मैं गिरा हुआ हूँ पर मेरा मुंह भी आपकी ओर नहीं है आप ही आप ही मेरा मुंह अपनी ओर कर लीजिए तो भगवान ही उपाय है और भगवान ही उपेय है उन्हीं को पाना है और वही मिलावेंगे ये जो कदिर कदे को पायका याचा बस इसको बोलते हैं साधन और साधन भक्ति क्या बोलते हैं कि हम भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे भगवान पर विश्वास और ये शरणागति और अपनी पूजा पर सेवा पर ध्यान पर हाँ विश्वास का ये भक्ति है हैमस्कुरु शरणागति है दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं ज्ञान न हो सके तो भक्ति करो भक्ति न हो सके तो धर्म करो धर्म न हो सके तो नमस्कार करो ये एक हेतु हेतु मदभाव हुआ है हैं और दूसरी ओर देखो केवल जानने से काम नहीं चलेगा भक्ति करो जान तो दुश्मन का भी होता है आ, पर दुश्मन की भक्ति नहीं होती बोले केवल भक्ति मत करो आत्मजाजी मत यादी अपना बलिदान चढ़ा दो आ, आ, का बलिदान चढ़ाने का अर्थ यह है कि ममस्गुरु मेरे शरणागत हो मनमना से बड़ा मद भक्त से बड़ा मद्याजी मदयादी से बड़ा माम नमस्कुरु का माम नमस्कुरु से बड़ा मदयादी मदयादी से बड़ा मद भक्त मधक्त से बड़ा मनमना तो ये क्या है इसको जो व्याख्यान की पद्धति है ना व्याख्या की ठीक की पद्धति इसको हेतु हेतु मदभाव बोलते हैं तो यथेष्टम हेतु हेतु मद भाव चाहे जैसे कर लो इसको इसमें वक्ता की विवक्षा काम आती है ओम नमस्कुरु झुक जाओ भगवान के साथ करे सो ठेक बेचे तो बेच जाओ बेचे अभी चलो बोल दिया चलो करिए नहीं कि महाराज जरा व्याख्यान पूरा कर ले एक मिनट साथ जाओ ये तो अपनी वासना हुई ना व्याख्यान पूरा पूरा करना क्या पूरा तो यही था कि उसकी आज्ञा मिल गए जिसकी प्रसन्नता के लिए हम व्याख्यान दे रहे थे उसने कहा चलो तो व्याख्यान हमारा कौन सा है ना कौन सा नाती होता बेटा होता है कि इसकी बात माने अरे छोड़ो सारे ऊपर तो मत बैठो नीचे बैठे नीचे मत करो ऊपर बैठो जिंदा रहो कि मर जा इससे क्या मतलब ममस्कुरु हाथ जुड़े हैं जो कहोगे तो करेंगे सिर झुका हुआ है तुम्हारी समझ के सामने हमारी समझ झुकी हुई है तुम्हारे सिवा है, हमारा कोई आश्रय नहीं है सहारा नहीं है आ, हमारे पास कुछ नहीं है ये नहीं कि एक पोटली ले लें भगवान ने कहा चलो आओ हमारे पास बोले तो महाराज अभी बिस्तर लेके आरे ऐसा बिस्तर अपने पास नहीं होना चाहिए ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसा तर्स भी नहीं होना चाहिए और कंगी शीशा नहीं होगा लिपस्टिक नहीं होगा तो घर से निकलेंगे कैसे और जब उसका हो तो नमस्कार सी तृष् <laughs> कटित निखिकार संस्कारा स्वश्न के प्रतिपुना मनो व्यंजया वैश्यसी सत्यं ते पे प्रति मे मम प्रिय मेरे त्याग ते तोभ्यं अहम प्रतिजाने मैं तुमसे अपने प्यारे से यह प्रतिज्ञा करता अभी ये एक प्रेम की बात है तुम मेरे प्यारे हो इष्टोसी में दृढ़ थे तुम मेरे इष्ट हो भक्तों से मे सखाते थे तुम मेरे भक्त हो मेरे सत्ता जिससे एक कोई गुप्त बात बताने में दुराव होए संकोच हो, हो तो वो अपना कहा है मैं तुम्हारी सौगंध खा शपथ पूर्वक मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता छह बार अस्मत् शब्द का प्रयोग एक श्लोक मतलब मन मना भव मद भक्तोदो भव मत माम नमस्कुरु मा वैश्यसी प्रयोसी में छह बार अस्मत् शब्द का प्रयोग करके विधवान ने अर्जुन को कहा कि बस मेरे सिवाय और कोई ज्ञान नहीं मेरे सिवाय और की भक्ति नहीं मेरे सिवाय और का यज्ञ नहीं मेरे सिवाय और को नमस्कार नहीं तुम मेरे प्यारे तुम मेरे ही साथ आओ इसमें सर्वगुज्ज तमम क्या है इस पर ध्यान तो इसको बोलते हैं पूर्वा पर संबंध पर एक दृष्टि इस श्लोक की व्याख्या एक एक तारीख को प्रारंभ की मैंने पहले श्लोक की व्याख्या की पूर्वापर संबंध को स्पष्ट नहीं किया अर्जुन से कहा गया कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ आपके ख्याल है ईश्वर सर्वभूताना सर्वभूतानि हृदेशेदुन ठतेमनसूताूा तमे शरण गर्व भारत तत्दात्म शाच स्थानापस तमेव स्वरण गी अच्छा। की स्वरण और इस ज्ञान को गुहज्याद गुजतरम बताया इति ज्ञान आख्यात गुहज्याद गुजतरम मया गोपनीय से भी गोपनीय है ये ज्ञान कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ अब उसके बाद सर्वगुज्जतम सबसे सबसे अधिक गुज्जतम गुज्जतर गुज्जतम ये क्या दोनों में क्या फर्क है ईश्वर की शरण में जाओ मेरे शरण में आओ मां मेकम शरणम ब्रजर तमेव शरणं गच्छ तो इसमें फर्क यह है ईश्वर की शरण में जाओ ये शास्त्रों का गोपनीय ज्ञान है रहस्य है परंतु ये आत्मीयता नहीं है वो और नाम एकम इसमें आत्मीयता है अपने से ये बात कही जाती है तुम बेफिक्र रहो मेरा भरोसा करो तुम बेफिकर रहो तुम्हारी फिकर मैं निर्मल होकर प्रसन्न चित्र तो से जब तुमको तो मिलेगा तो तुम्हें शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाएगी और, और इधर बोलते हैं माने वैश्य से मेरी शरण में आओ मेरी प्राप्ति हो अब दोनों में जो फर्क है गरीब गुप्त बात होगा सर्दी सामने इससे बढ़िया और कोई बात ईश्वर तो कहा पहचान है एक महात्मा तो कोई तो कुछ गलती करता था एक नहीं हो एक दो तीन दस कितने लोग गलती करते रहते मनुष्य से गलती होती है दिल से गलती होती है अब महाराज गलती थी किसी ने है और नाराज हो रहे हैं किसी पर हो गाली देते थे हो तो, बिल्कुल देहाती प्रोग्राम होता था जा तो सोचा है माँ बेटी थी गाली बेटी तो। तो बोले महाराज हमने तो कोई गलती नहीं की आप हम तो गाड़ी क्यों दे रहे हैं तो बोलते थे जो वो है तो तू है जो तू है तो वो हूं तू क्या बता तो, वो क्या बताऊंगा क्या रहता है वो क्या हम क्या बता रहे हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृत देशन स्थिति रामेण सर्वभूता यंत्रारूढ़ा मेरा आप देखो कर्मेश्वर थी कर्मेश्वर की भूजा देखो आदमी खूब कष्ट बात विवाद कर रहे हैं महाराज निरार मीमांसा का वेदांश का व्याकरण का शास्त्रांत हो रहा है दोनों के हृदय में पोषण जोशर तो रहा है एक के बाद एक तर्क विपर्क का उदय हो रहा है वो कहता है मेरा सिंह वो कहता है मेरा सिंह दोनों के हृदय में ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का उदय हो रहा है न्याय निर्माणता का खनन कर रहा है निर्माणता नैयाई का खनन कर रहा है न्याय निर्माणता दोनों आपस में लड़ रहे हैं दोनों के हृदय में नबी नबी गुप्तियों का हृदय होगा, कौन देखा है अरे दादाजी ऐसा है कांगड़ा बांगड़ के लोग होंगे जानते ही होंगे कांगड़ किसको बोलता है ऐसा है दो बांगर ऐसा है खिलाड़ी ऐसा है पेढ़ा मारेवाड़ी भाषा में दोनों तो ऐसा है बदमाश हाँ हाँ हा। हिंदी का बदमाश नहीं है मारेवाड़ी मारेवाड़ी लोग अपने बच्चों को ही बदमाश कहकर चलाते हैं बहुत प्यारा बहुत प्यारा शब्द मानते हैं और महाराज दोनों के भीतर भीतर गरीबे चीजे बैठ के दोनों को रहा है दोनों को लड़ा रहा है दोनों को दुप्टी दे रहा है दो आदमी लाठी चला रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं और दोनों के हाथ में शक्ति दे रहा है तुम मारे लाठी दो तुम मारे लाठी और महात्मा लोग पहचानते हैं हम पहचानते हैं बाबा दोनों के भीतर बैठ के तो तरक पर विरुद्ध दुखियों को जागृत कर रहे जागरूक ये बात कई जगह है आप लोग पढ़ते होंगे जरूर बात जाते होंगे इस तरह का ना यज्ञ बदताम वादिना वै विवाद संवाद भूगो भवंती दुर्वंत विजय का मुहुरात मनोहन दादी के हृदय में दाद की शक्ति प्रतिदादी के हृदय में प्रतिवाद की शक्ति उसी एक कर्म करती है और दोनों मोह में फंसे हैं ये मेरी शक्ति है ये मेरी शक्ति है आत्ममोह दोनों को तो आत्ममोह हो है, है, है, है। रहा है शत्रु में भी वही है बत्रों में भी वही है भी वही है इस तरह सर्वभूत आया मृत्यु से सर्व समर्थन है सर्वान है आपकी नजर उसके ऊपर जाए आपको मजा आ जाएगा वो क्या तेज है जब हम दोनों हाथ से ताली बजाते हैं तो हमको तो मजा आता है कि नहीं है दोनों हाथ से तो तो तो <laughs> दो हमारे हमको सुनने में है। वो देखो दो हाथ लड़ रहे हैं में। आत लड़ाने वाला तो वही है एक मसला तो पहचान दाहिने हाथ में भी वही है बाहर हाथ करते उसी की शक्ति दोनों में काम करती है सिर में सिर में बैठ के एक नर की शक्ति भेजता है एक हाथ में दूसरे नर की शक्ति भेजता है दूसरे ये दृष्टि यही है तो जो भेजने वाले सच नहीं देख पाता तो कहा रहता है वो हैरतर तो ये बहुत मामूली बात है कि हृदय कहा है कलेजे के साथ है झंडा बताओ अगर ठोपड़ी में रहे या कलेजे में दिल रहे जब खोपड़ी थोड़ी जाएगी और जब दिल शरीर जल जाएगा तो कलेजा भी तो जल जाएगा ना खोपड़ी भी तो जल जाएगी तो क्या दिल भी जल जाएगा मैं वो कहीं खोपड़ी में बंद नहीं होता है न कलेजे में होता है वो तो हर पी संस्कार ये जो दुनिया को देख करके और उनका संस्कार अपने भीतर रखता है उसका नाम है? प्रत्येक माने संस्कार दूसरी ज्ञान का देश तो देवासी लोग से मानते हैं कि वो पांव से लेकर सिर्फ तत्व का है मध्यम परिणाम कहते हैं कि शरीर में रहने पर को वो बिहुकरणा है कोई कहते हैं अनुकरणा है क्योंकि संस्कार से युक्त ज्ञान में परमेश्वर बैठा है संस्कार विशुद्ध ज्ञान में परमेश्वर बैठा है वो बिजली बैठी है बल कहा बैठी है तो रोशनी देने का जो जंत्र है उसमें पे बिजली बैठती है पंखा चलाने में घुमाने वाला जो यंत्र है उसमें बिजली बैठती है वहाँ घुमा रही है वहाँ रोशनी दे रही है यहाँ आवाज फेंकने वाली है न स्पीकर में बिजली है पर वो बिजली क्या करती है तो वो आवाज को उड़ा देती है। और वे में भी बिजली है वो क्या करती है वो आवाज को पकड़ लेती है। हैं बिजली एक है सर्कभूटान मृत देश आप किसको को देखते हैं हमारे वेदांतियों का कहना है कि तो जो दूसरे को करता देखता है वो अपने को कर्ता जरूर मानता है क्योंकि कर्तृत्व का बाद होगा तो अपना और पराया दोनों के कर्तृत्व का बाद होगा ये नहीं हो सकता कि हम हैं और दूसरा करता है ये नहीं हो सकता जब ज्ञान होगा, होगा तो ये होगा कि वो भी करता हम भी करता और या तो ज्ञान होगा तो उसने भी अकरता हमने भी अकरता अकर आत्मा एक है और ईश्वर को देखो भाव ईश्वर सर्वभूताना दिन से अर्जुन से कहीं जाता आता नहीं बिल्कुल नहीं रहता नहीं ये खा धातु जो संस्कृत में है उसका अर्थ खा गति निवृत्त उसमें आना जाना नहीं है ईश्वर उसी में रहता है रहता है रहता है ईश्वर रहता है ये क्या करता है महाराज बोले गुराव मैं नूकानी यंत्र रूभा देख रहे देह में बैठ गए एक बात है, एक महात्मा प्रेम की महाराज आप निंदा की चंदा की निंदा करते हैं तो निंदा करने वाला तो निंदा करता है जो निंदा करने वाले की निंदा करता है वो जो निबक है कि दो बोले, तो दोनों हैं वो उसकी निंदा करता है वो उसकी निंदा करता है तो बोले फिर निंदा करने वाले तो निंदा करें कि न करें आपको क्या जारे? मैं गया मैंने पूछा वही जो निंदा करता है उसकी निंदा करें कि न करें बोरे तो भाई जिसका स्वभाव है निंदा करने का वो निंदा करेगा और जिसका स्वभाव है निंदा करने वाले की निंदा वो निंदा करने वाले की निंदा करेगा दोनों का अपना अपना हा यंत्र बन गया है वो मशीन बन गई है दोनों निंदा सब क्या